नमस्कार का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं हम लोग आज मुंबई आए हुए हैं और यहाँ के आर्टिस्टों से बात करने की हमारी एक जिज्ञासा थी जो पूरा हो रहा है आज और अभी हमारे बीच में अनु उपाध्याय जी है जिनसे हम लोग बातें करेंगे आप सभी की तरफ से उनका दिल से स्वागत थैंक यू वेरी मच नाइन्टी पॉइंट बॉम्बे तक आ गया <laughs> ये बहुत अच्छी बात है मुंबई में और नाय में जो हम शूटिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को देख के बड़ी खुशी हुई और राजस्थान की इस ड्रेस को देख के माउंट आबू से हैं इतनी खूबसूरत जगह है तो हमारी तो सबसे पहले विशेष शुभकामना है आपके साथ कि ये रेडियो जो है बहुत अच्छी तरीके से चले और पता लगा कि काफ़ी कंट्रीज़ में ये रेडियो सुना जा रहा है बहुत अच्छी बात है रेडियो अपने आप में कमाल की चीज़ है और बहुत अच्छी जैसा कि आपने बताया कि पुराने गाने भजन और काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव मैसेजेस वगैरह देते हैं तो उस तरीके की चीज़ें अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है अनुप जी मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में अपने बारे में कुछ खास बातें बताएं मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट एटा से हूँ और उसमें एक छोटा सा कस्बा है गंजुंड उसके बाद मैंने हबीब तनवीर साहब के साथ थिएटर किया दिल्ली में और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी कंट्रीज़ में जा हमने प्लेस किए मेरे परिवार में मैं हूँ मेरी वाइफ हैं और मेरी एक बेटी है माता पिता हैं और दो भाई हैं मेरे से बड़े और दो बहनें हैं क्या बात है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और जाते जाते मैं कहूँगा कि एक मैसेज आपको रेडियो के माध्यम से काफी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज क्या है? बस मैसेज यही है कि हिंदुस्तान के अंदर आप लोग एक दूसरे से प्यार और एकता बना के रखिए अपने आसपास सफाई रखिए जैसा कि सरकार आजकल मुहिम छिड़ रही है कि आप आसपास सफाई बनाकर रखें सफाई अगर रहेगी तो रोग नहीं होंगे और रोग नहीं होंगे तो आप स्वस्थ होंगे पानी बचाइए सबसे बड़ी चीज़ जो कि पानी अपने आप में एक बहुत ही अमूल्य चीज़ है एक एक बूंद जिसकी बहुत ही कीमती है तो पानी बचाएं राजस्थान में तो वैसे भी पानी का काफ़ी दिक्कत है तो प्लीज़ पानी का ध्यान रखें ऐसा नहीं का का है कि पानी वेस्ट कर रहे हैं आप और बस सफाई रखें जिससे कि आपके शरीर के रोग जो हैं आपको घेरे ना आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे तो मन प्रसन्न रहेगा मन प्रसन्न रहेगा तो आगे आने वाली पीढ़ियां भी कितनी अच्छी होंगी और हम लोग सब जो है स्वस्थ रह करके एक नए हिंदुस्तान की रचना कर सकते हैं एक गाना कोई गुनगुना दीजिए आपका प्यार बांटते चलो प्यार बांटते चलो, चलो बस प्यार बांटते चलो यही एक नारा है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं आपको दिन दुगनी, रात चौगनी आप तरक्की करते रहें, ऐसे ही लोगों का प्यार आपको मिलता रहे तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले मोड़ पर तब तक आप बने रहिए रीन मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कुर रहो